विसंन्यास में जा सकते हैं इसमें कोई रोक नहीं सकता है इस बात को बता रहे हैं थे। द्वास रात्र अग्निहोत्र होता तथा ऊर्ध् पर ज्ञा था केशाचित छा के नाम कुछ शाखाओं के अध्ययन ऐसे किया है त्रियोदश बहदवासा यजम स्वयं अग्निहोत्र जुहिया तौमिन प्रशुरा वेष्ट अग्नि उत्सृजतीसा यजम कर पूर्ण ब्रह्मचर्य से युक्त होकर यजमा स्वयं अग्निहोत्रन करें और अवसन्न ना प्रस मस करते हुए भी क्यों ना हो लेन से करते रहना है और तय वो तेरवाद नहीं सोमी इष्टवा वोमयाग और पशु याग के जिनके द्वारा करके अग्निन नी सम अग्नि प्रकार की जो वैदिक अग्नि जो प्राप्त है उसको वो उत्सृजन कर देता है त्याग देता है एक इसमें तब देखो जब वैराग्य हो जाए उसके बाद तेरह दिन अधिक से अधिक तेरह दिन के बाद खत्म वो अग्नि की भी तैरवी कर देगा वो अपनी भी तैरवी कर देगा पिंडी हो जाए इस प्रकार गृहस्थ आश्रम वाले को जिस समय वहराग्य हो जाए शायद उसे भी विधि कर दिया गया है वो तेरह दिन के बाद सब कुछ विधिवत प्राप्त था इसे उसे क्षण और त्याग नहीं सकता है तो के लिए बता दिया प्राचित किर वो नहीं संभालेगा अग्नियों को अतः उसके विधि का पालन करता हुआ इसी क्रम से अग्नियों को त्यागना पड़ेगा इस प्रकार से श्रुतियंत्रों से तो स्पष्ट है जो यदि में रहने वाले व्यक्ति के अंदर मोक्षा जग जाए उसे भी संन्यास का दिखाए इसलिए आपका कहना ठीक नहीं है की भाई परम विद्वान हो गया ज्ञानी होने के बाद वो घर रहने का आग्रह करेगा भारत से क्या आपत्ति है इस प्रकार की शंकाएं नहीं कर सकते है और उसने अंत में कहा था वो जो संन्यासि विद्या है ना वो अनधिकृत के अंधे लंगड़े लूले फूले के लिए है जो हटे कट्टे सही है उनको तो ग्रस्ती बनना चाहिए और उनको बिल्कुल ही किसी ग्रस्त धन में रहकर कर्मी होकर के जीना चाहिए ऐसुर पक्षी ने कहा था उसके जवाब दे रहे ये तो अनधिकृत बारी राज्य में थे ते कहा था जब कर्म में अनधिकृत है लंगड़े है लूले है काणे हैं तो ऐसी जो है ना, उन्हीं लोगों के लिए सब कर। सन्यास रूप परिवर्जन है तना ये नहीं कह सकते तेजाम पृथके व उत्सन्ना अनग्नि कव इत्यादि श्रवनाथ सर्वृष्टि विशेषेण आश्र विकल्प प्रसिद्ध समुच्च यच्छा सिद्धांत ने जाना तेजाम पृथ्वे वो के लिए अलग से ही सब किया गया है अनधिक पुरुषों को वेदांत ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो कर्माधिकार तो है नहीं तो कर्म में अनधिक है वो उनके लिए अंगलहंग पुराण आदि का अध्ययन करो क्यूँकी तुम्हें कर्माधिकार नहीं है जनों छोटी आदि हो नहीं सकता संस्कार ऐसे तो व्यक्ति क्या करना चाहिए पुराण अध्ययन के द्वारा रामायण इन सब को पढ़ करके ही उसे क्या करना चाहिए ज्ञान अर्जन करके मुक्ति के बारे में आगे बढ़ना चाहिए ऐसा नित्र कहा गया है देवी भागवत शुरू में स्पष्टी करते पुराण को इसलिए सब पुराण बनाए गए हैं कवे जो वेदाध्यन में अनधिकृत लोग हैं, वेदाध्य अध्ययन के द्वारा सम्यक संस्कार प्राप्त करते हुए वे, जो वेदाध्यन करते करके आत्मज्ञान प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों के लिए ही समस्त पुराण आदि है इतिहास जो आपका रामायण है महाभारत इसलिए इसमें भी वेदांत पूरा भरा पड़ा होगा ये नहीं उसमें ज्ञान नहीं पूर्ण ज्ञान उसके अंदर है जो आप यहाँ प्रशोद पढ़ते हो वही चीज वहाँ पर आख्याय काम के रूप में कथन किया हुआ है और उत्सन नागरिक अनग्नि का व इत्यादि से कहा भी क्या जिसका अग्नि नष्ट हो गया उत्सन नागरिक माने पहले ही अग्नि नष्ट हो गया किसी का और नष्टाग्निक नष्ट अग्नि ही दो नंबर वहीं पर टीका में कन्ना केवल उत्सन्न नाग्नि नष्ट अग्नि ही यह अर्थ नष्टाग्नि तो मतलब तमाम कहते हैं नष्टाग्न कर दिया मतलब भारी है लेते नहीं रह गई इसलिए वो अग्निहोत्र कर नहीं सकता सब की करना पड़ेगा बढ़ेगा मर गई क्या करें करे अग्निहोत्री कर सकता वो अग्नि को उसने खत्म कर देता है तो उत्साह नाग्निक व्यक्ति कहा जाता है और अनग्निको वह अनग्नि मतलब अप्रिगृहित अग्नि भेजा जिसने अग्नि को प्रग्रह नहीं किया सारी नहीं किया नष्ट में हो गया अब अग्नि कैसे ग्रहण करेगा विवाह हो जा पुत्र हो जाए काला केस वाला रहे पुत्र भी उत्पन्न हो तब नग्निग्रहण करो आधान के द्वारा आयता जाता है अधिकारी शादी करने से ही नहीं होता ना थोड़ा शादी होने के बाद पुत्र भी होना जरूरी है और जब पुत्र होता है तब तक तो सब बाल काले भी रहना जरूरी है तभी वो आयिताग्नि बन सकता और अग्निहोत्र कर्म कर सकता है इससे पहले सत्रह अठारह साल का लड़का है उसी समय शादी कर देते थे ताकि जब वो आहता बन जाए और अब तो किसी को वही कर्म करना ही नहीं है तो पैंतालीस चालीस में भी शादी करते हैं क्या करें बाद शादियों की बात चालू होती है क्योंकि किसी को वही कर्म करना ही नहीं चलो भोग करना है तो थोड़ा लेट से कर लेते हैं पहले स्वतंत्रता पूर्वक होता है पहले बंधन पूर्वक होता है इतना ही फर्क है तो इसलिए कहते हैं देखो वो अनग्निकोटिमो सब आगे जो लोग अग्नि के अधिकारी नहीं बन पाते हैं उन सब के लिए कहा गया है अग्री दाग्नि भेद हो अनग्निकोवा इत्यादि श्रवणाद इत्यादि स्पष्ट श्रुति स्मृतियों में सुनने को मिला है और पार्वराज के बारे में तो सकल स्मृतियों में सामान्य रूप न आश्रम विकल्पी प्रसिद्ध है और आश्रमों का समुच्चय भी प्रसिद्ध मैंने क्रम नीचे दिया है देखो सारे श्रुति स्मृतियों ब्रह्मचर्य दी बुद्ध जान लिया पढ़ लिया कर्मों को सबको समझ लिया उसके बाद ये जिस आश्रम को छा है यम यम आश्रम इच्छेद वो आश्रम को ग्रहण कर ले ऐसे कह दिया गया ब्रह्मचारी गृहस्तो वाहन प्रस्तुत भिक्षुक यह इच्छे परम स्थानम उत्तम आश्रम आश्रय ब्रह्मचारी परम जो भी व्यक्ति है वह यदि परम स्थान की इच्छा करता है संश्रम आश्री प्रसिद्ध है अपने मर्जी औधिक विधिवेदान पुत्रन उत्पाद्य धर्मदाचित ब्रह्मचारी आश्रम अध्ययन किया फिर पुत्र उत्पाद मन गृहस्थ आश्रम गया पुत्र उत्पन्न कर डाला उसके बाद यथाशक्ति ज्ञान सम्बन्न करते हुए भी गया उधर भी अपने अधिकार जो प्राप्त हो गया और अंत मन को मोक्ष शास्त्र में निवेश कर गया सन्यास ये होकर वेदांत जन अध्यापन में ही लग गया इत्यादि में समुच्चा इस प्रकार ऐसी सकल स्मृतियों में देखने को मिलता है वही संस का मामला अलग है कर्मी को ही परिव्रजन में अधिकार है कर्मी कोई आत्मविद्या में अधिकार है ये दोनों ही बात खंडन कर दिया यित अर्थ प्राप्त इस प्रकार से के बारे में ऐसी दे दिया, और पुनः लौटते सन्यास पर जो जो आक्षेप लगाया था उसने उस पर कुछ कुछ और शंकाए जो रह गई उनका जवाब दे जा रहे हैं यित्व तो विदुषो अर्थ प्राप्त वित्थान अशास्त्र अर्थत्व गृह बनेवा तिष्ट न विशेषी थी तो सब आपने कहा था, था विदुष अर्थ प्राप्त विधान अर्थतान सिद्ध विध्वान कोई क्रिया नहीं है आपने पहले कहा था सिद्धांति ने जवाब देते विद्वान कोई अनुष्ठी पदार्थ नहीं है अहमदा आम्दा ममता का अभिमान परित्याग और ग्रह में आसक्ति का परित्याग वो आत्मविद्या के द्वारा जो ब्रह्मानुभूति होती ही अर्थता सिद्ध हो जाता है तो दूसरा रहेगा अद्वैत भाव में पहुंच गए जब दूसरा रहा ही नहीं तो कहा आस तो अर्थता विधान सिद्ध है ये आपने कहा था उस प्रकार यदि अर्थता सिद्ध है तो शास्त्र सिद्ध नहीं है अशास्त्र अगर शास्त्र भी तो नहीं है विधान विध्वन यद्या के द्वारा अर्थता सिद्ध होने वाली वस्तु है तो वह शास्त्र उसके लिए कोई विधि नहीं तो ग्रीवन एवा शिष्ट तो न विशेष चाहे घर में रहे जंगल मेरे कहीं रे फर्क क्या पड़ने वाला है इति ऐसा यह तो पूर्व पक्ष ने कहा था अर्थ प्राप्त नान्यत्र प्राप्त है लेकिन अन्यत्र अवस्थान नान्यत्र अवस्थान तो सवस्थान मैंने अन्यत्र गृह अवस्थान न सत्र मैने ग्रह अवस्थान न सब प्राप्त है तो मैं मानूंगा हम पूर्व में कह चुके हैं वही हमारा सिद्धांत अभी भी है लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है वो घर में रहेगा अर्थ तत्थ विधान है ठीक है तो घर में रह जाएगा क्या दिक्कत है जैसे व्रत की कहानी आप देख रहे हैं वो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है वो अर्थ तपात विधान से उत्तर कर करके सारा काम धंधा पौत्र पैदा के पैदा के, के, के एक दो नहीं अपना हाल ब्रह्म स्वरूप कोई दिक्कत नहीं प्रारण कर्मानुसार न हो गया जो भी सबने बताया तेरे प्रार्थ में यही है तुम जंगल जाओगे वहां भी तेरे को सताएगा नहीं तो मामला बस उ जगेंगे तुमको इसे तुम यहीं रहो और निभाओ इस काम को उसके बाद अपने आप सब काम हो जाएगा और दृष्टान स्वयं को ले लिया ब्रह्मा ने कहने देव मेरे कोई हा? हम हाँ क्या आजीवन मुक्त है क्या अहम ज्ञानी है अरे ब्रह्म है जिन ब्रह्मा का परम पर बचे वो सारा काम धंदा कर रहे इससे हमारा ब्रह्म ज्ञान में हुआ अपने स्वर उपस्थित होकर के कार्यक्रम प्राप्त उस कार्य को निभा रहे हैं और तुम तो थोड़े दिन के बाद निभा के चले जाओगे हमें तो कई लाखों साल जीना है ब्रह्मा जी को तो कई लाखों साल जीना पड़ेगा ना हम लोग तो जाएं जो मुक्त हो जाए जो बच्चे प्राण से शरीर हो गए उसके बाद हम लोग मुक्त हो जाएंगे लेकिन जो वो कहाँ से हो पाए उसको सृष्टि चला है ना बहुत लंबी एक्टिंग का टाइम साइड एक्टरों को क्या होता है इससे साइड एक्टर होते ना एक आर गाने में नाचने वाले होते हैं तो हो गया गाने में नाच हो गया दो दिन का काम है उनकी तो लेकिन जो मेन एक्टर है उनको तो कई साल लग जाएगा वो सिनेमा के लगे रहना पड़ता है, नहीं नहीं। तो है। तो मुख्य एक्टर होता है वो तो पूरा सिनेमा का पूरे शूटिंग तक तो उसको लगे रहना पड़ेगा कई साल लग जाते, उस जाते। वो साइड एक्टर होते जिस सीन रेगुलर चाहिए आनी है वो आया आप शूटिंग चल आगे छुट्टी रहने वही हम लोग कहा ले हम लोग सब है ना साइड एक्टरों के जैसे हैं हीरो असली तो ब्रह्मा जी बचे हुए उनकी तो एक्टिंग बहुत लंबा टाइम तक चलने वाला है और हम लोग गेटिंग थोड़ी देर तक के हैं अब इसमें परेशान क्यों होना है इसलिए कहते हैं तो अर्थ तो प्राप्त तो हमें मना नहीं करते लेकिन फिर भी ग्रह में अवस्थित जो बात कर हो ये हम नहीं मान सकते क्यों अन्य अवस्थान पहले ही कह दिया गृह में ही रहना में चाह रहा हूँ इसका मतलब है वो काम से प्रयुक्त है एकत्र आग्रह का मतलब ही है काम से प्रयुक्त है एकत्र आग्रह क्यों इसे कहते अन्यत्र गृह अवस्थान से काम करो प्रयुक्त में उच्छा मा तभाव मात्र वित्त और इसके अभाव मैंने काम कर्म के अभाव मात्र गणम अतएव वित्तान का मतलब क्या हुआ घर में ही रहना व्यर्थ नहीं हो जाएगा में सकता और जहाँ तो वैराग्य हो वैरा उसके बाद को छोड़ देता है किसी कारण से वैराग्य हो जाए कारण कुछ भी हो विवेक पूर्वक हुआ चाहे डांट फटकार फटके हुआ चाहे कोठारी ने छोड़ा दिया चाहे जैसा भी हो वैराग्य हो जाता है तब तो स्थान को आप तुरंत ध्यान देते यही देखने को मिला है थ कामित तुम विदुषो और उसने एक और दोष था? यदि विद्वान पर कोई नियम नहीं लागू होगा ये तो मनमाने करेगा, है ना? करेगा चेष्टा करने वाला हो जाएगा कोई विधि लागू नहीं होता कोई निषेध लागू नहीं हो रहा है वेदों से परे हो गया ये यदि फिर तो मनमाने माने करेगा एक आता उस शंका का निवारण कर रहे यथा कामित तंत विदुषो अत्यंत माप्त होता अत्यंत यथा कामित मनमाने करना यथे चेष्टा करना यह तो विद्वान के लिए असंभव है क्यों किसका विषय है फिर कौन करेगा ऐसे अत्यंत मूढ़ विषय तुरा भगवान क्यूँकी यथा कामित तो चेष्टा जो करना ये तो अत्यंत मूढ़ लोगों का काम जो शास्त्र आदि को अनादर करते हुए केवल अपना इंद्रिय भोग में लगकर आत्तम भरी होता हुआ यथा कामी होना अत्यंत मूढ़ है विषय नहीं हो सकता क्यूँ तथा शास्त्र चौधरी को भी कर्म आत्मविद्राप्त अप्राप्तम होनी चाहिए अप्राप्तम गुरु भारतया अवगम्य थे कि अत्यंत अविवेक निमित्त यथा ये शास्त्र की विधियों के द्वारा आत्मविद्या के लिए कर्म जो अप्राप्त है वो भी यदि करना पड़ जाए कभी ना उसको बहुत भारी लगता है गुरु भारतया अवगम्य मजबूरी में करना पड़ जाए उसके लग तक कहा पहाड़ तोड़ने का काम दे दिया बस उनको इतना ही कह दो ब्रह्म ज्ञान को महाराज आप आके थोड़ा स्टेज पर बैठे रहना, और कुछ बोलना नहीं बैठे रहो वो तो कहेंगे कहा लगने में रहे जब कोई काम है, है अरे स्टेज पे मूर्ति जैसे बैठना है और कुछ बोलना तो है कुछ करना तो ही नहीं ऐसे तो लगेगा की बस चार पहाड़ तोड़ने को कह दिया कैसे काम है ये हम अपने आप में कहीं भी रहे पड़े रहे हैं। हम कहते नहीं तुमको यही जगह बैठे रहना पड़ा वो ये जगह बैठे रहना मुसीबत और स्वत कहीं भी शरीर पड़ा रहे कई दिनों तक तो पड़ा रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप यदि स्पेसिफाई करके कहते हैं अमुक जगह आपको बैठनी है चार घंटा यहाँ बैठना है केवल उसको बहुत भारी लगेगा तो फिर वो कैसे मन माने करेगा असंभव है कर्म जो ये शास्त्र चौधरी में भी कर्म आत्मविधो यद्य प्राप्त है उसे भी करना पड़ जाए गुरु भारत या वह गह भी एक महान भार के समान व समझता है तो वो व्यक्ति है अत्यंत अवेक निमित्तम का पटपटांग काम धंधा वो कहाँ से करेगा कैसे कर सकेगा असम्भव नीचे का सुंदर बोल रहे देखिए चेष्टा मात्र में और काम आदि प्रयुक्त वास्तव में कोई भी चेष्टा हो यह वाक्य में काम आदि से प्रयुक्त किसी भी प्रकार की चेष्टा है चेष्टा सामान्य काम प्रयुक्तम बात। निश्चित चेष्टा तो शास्त्रार्थ ज्ञान शून्य अत्यंत मूढ़ विषय और निश्चित चेष्टा कौन करेगा शास्त्रार्थ ज्ञान से शून्य अत्यंत तो मूढ़ बुद्धि वाला ही कर सकता है तुव विदुषो नास्त अरे दोनों के दोनों विद्वान के अंदर नहीं हो सकता चेष्टा मात्र में अप्रसक्त हूँ जब चेष्टा मात्र ही अप्रसक्त है तो निश्चित चेष्टा की प्रसक्ति कहाँ से हो सकती है निश्चित चेष्टा तो दूर अप्रस्ता इत्यो क्या इसी बात का भाष्य करने गुरु भारत है अति क्लेश यथो अवगम्य थे अतो अप्राप्त मित्र जिसले उसके लिए वो बहुत क्लेश के समान महसूस होता है इसलिए कहते हैं तो उसको तो, तो अप्राप्त ही है शास्त्र तो कर्म भी क्यों ना हो वह भी उसके लिए क्या होता है अत्यंत अप्राप्त ही है क्योंकि उसके लिए बहुत गुरु भार के समान महसूस होता है ये तो गुरु बार मन अति क्लेश अतः जो अप्राप्त था ऐसा वे कर देना और इसमें क्या प्रमाण है क्यूँकी अविवेक के कारण से हम क्या अपने आप को अहता ममता से उत्तर कर्मों में प्रवृत्त हुए और अविवेक को नाष्ट होने के बाद में भी उसे प्रवृत्त होएगा क्या अविवेक काल में भी शास्त्र अध्ययन किया की आवाद लगा ही था अवेक काल में भी निश्चित कर्म में न लग करके केवल विधि नैमित्त कार्य कर्मो के द्वारा अंत प्रणशुति प्राप्त करते हुए विवेक को प्राप्त करने के पश्चात निशिध में जाएगा क्या ऐसे कैसे हो सकता है असम्भव इसलिए दृष्टांत समझा रहे हैं नहीं उन उन्माद तिम्र दृष्टि उपलब्ध उन्माद से तिमरारी दोष कारण से जो द्विचंद्रिय उपलब्ध हुआ था वस्तु उन्माद से गंधर्म नगर तिमरारी द्विचंद्रि जो भी वस्तु उपलब्ध हुआ क्या वे उन्माद और तिमरादि दोष का भी नष्ट हो जाने पर या हट जाने पर भी तथा वैसे, के वैसे रहेगा क्या नहीं रहेगा क्यों क्योंकि उन निमित्त हुआ सी तो नहीं बोलता वो जो गंधर्व नगर है द्वितीय चंद्र आदि भी अपने आप निवृत्त हो जाते है तस्म आत्तविधान वितर के न यथा कर्तव्य न चाह्य कर्तव्य सिद्धम इसलिए आत्मान से भिन्न यथा कामित्व भी नहीं हो सकता या अन्य कोई कर्तव्य उसके तो लिए मिली नहीं हो सकती यह बात सिद्ध हो गया और उसने कहा था नहीं जी विद्यां विद्यां मंत्र लिया तो ईशावासी का पर स्वर कहा चाहिए विद्यां च चा, विद्यां चित्व अविधिया मृत्यु कहा था कर्म वगैरह करना ही चाहिए कर्म रूपासना करनी पड़ेगी उसके प्राप्त ही हो सकता है यदि न त्याव विद्या अरे वहां उस मंत्र में विद्यावान करते नहीं है विद्यावतो न त्र विद्यावतो विद्या अविद्या वर्त थे इस अर्थ में वो मंत्र नहीं है विद्यावान पुरुष चंद्र विद्या के साथ अविद्या रहेगी ये इसका अर्थ नहीं है स्तर्री तो क्या है उसका अर्थ एक अस्मिन पुरुष एक दैव न है एक पुरुष में एक कालावच्च निर्देश दोनों के दोनों पुरुष विरोधी वस्तु न गिनाते एक साथ नहीं हो सकते समुच्चय के लिए भूमिका बंधा हुआ था इसको करने के बाद वह एक साथ दोनों नहीं ये बात को बताने के लिए ये मंत्र आया हुआ था एक स्वीन पुरुष है एकदैव मन एक, एक कालावच्छे देना न साबा न एक साथ संबंधित सा, नहीं होते यही अर्थ इस मंत्र का जैसे क्यों नहीं हो सकता तो दृष्टांत समझाते है जैसा शक्ति में आपने रजत को देखा तो शक्ति दोनों एक साथ देख सकता क्या कोई शक्ति में आप रजत भी देख रहे हैं और शुक्ति में उसी काल में काल में रजतानुभूति हो रही है तत्काल तो में ही शुक्ति अनुभूति भी हो या असंभव है वह करे यथा शुक्ति का रजत शुक्ति का ज्ञानी जीव छह रजत शुक्ति का ज्ञानी दोनों के दोनों एक पुरुष से यथा न संभव ऐसे पूर्वान्वय दूर में प्रीति भी सूची अविद्याच विद्या कठोपरिषद में भी कहा है अरे ये दोनों के दोनों बहुत है दूरम ही ये दोनों के दोनों कैसे है विशुचि मन विश्व गमने दोनों का रास्ता ही अलग अलग रूट ही अलग है कहाँ मिलेंगी? एक कभी नहीं मिलने वाले तो सभी एक साथ एक तरह पे एक देश में एक काल में एक व्यक्ति के अंदर दोनों के दोनों एक साथ हो नहीं सकते विद्याम सत्याम अविद्या संभव होती है विद्या होगी वहाँ अविद्या की संभावना ही खत्म तप है तपसा पर जिज्ञास विद्या श्रोत तपारी विद्यासनादि चर्म अविद्यात्मक अविद्याच है तपसा पर जो श्रुति है इसमें जो उसने कहा था तो तो वो भी करे वो जो कर्म है ना वो साधन विधित कर्म है वो भी अविद्या कोटि में सकल वेदांतवाद्य सारा वेद उपनिषद सब अविद्या कोटि चंद्रवर्ती के है केवल ब्रह्मानुभूति पर्यंत संवादी भ्रांति को मानते हुए इन चीजों को साधन रूप में ग्रहण किया जाता है तपारी विद्या उत्पत्ति साधन गुरु उधि च कर्म तपारी विद्या जो कर्म और गुरु उपासधि जो कर्म बताया गया सारे के सारे अविध्यात्मक थे इन सबको अविध्यात्मक होने से अविद्या कहा जा रहा है तीन विद्या मृत्यु काम मधित चिंता इस विद्या को उत्पन्न करने के बाद तो मृत्यु में मृत्यु से क्या काम कर्म जो नाम रूपा नाम रूप कर्म त्रिविद इसको मृत्यु कहते हैं इसको अतिक्रमण कर जाता है तो तो निष्काम त्यक्तो ब्रह्म विद्या उसके बाद वह तो निष्काम हो जाता है त्य ऐना वाला होकर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है एक अर्थम दर्शन इस अर्थ को दर्शाते हुए मंत्र आया है अविद्या तीर्थ विद्यामृतम विद्या दे थी ये मंत्र आया क्या चिन्ह नहीं होना चाहिए अमृतम अष्ट इसके ऊपर जो दिया है चिन्ह वो नहीं होना चाहिए जिदो चिन्हो है ऊपर जिज्जो दी हुई वो नहीं होना चाहिए अश्व्य अविद्यामृत्युम तीर्थवा विद्यामृत अष्टी क्या होना चाहिए क्या ठीक तो पुरुषायु सर्वम कर्म व्याप्तम् व्याप्तम उसने कहा था वहां पूर्व पक्ष ने भाई ये जो उस व्यक्ति का पूरा आयु है कोई भी पुरुष का आयु क्या है सौता और कुरे जीव छु समाह है श्रुति ये सब दिया था ना उसने अनेक श्रुतियों जीवे ये भी कह दिया हर हर सुबह ये सब बोला हुआ है इन श्रुतियों से नाम आलम होता है पूरा जीवन से व्यापक उत्थान तो के लिए अवसर ही नहीं है मरने के बाद उत्थान होगा उसे पहले अव, अवकाश रहा है कर्म उसे फुर्सत नहीं मरने तक मरने के बाद तुमको संन्यासन्यास लो होगा उर्व पक्ष ऐसा विचित्र है इसलिए उसने पूर्व पक्ष ने यह व्यवस्था दिया फिर वो व्यर्थ भी ना होने उन लोगों के लिए का अधिकार बोल दिया था खंडन कर वो एक बात रह गया उसका भी जवाब देना है इसे उठाते ये तो पुरुषा सर्व कर्मण ही व्याप्तमे समाह अविद्य विषय प्रवृत्तम था असम्भव कद ये सारी बातें किसकी विषय है अविद्युत विषय है ऐसे कगर मैंने पहले इसका परिहार कर चुका हूँ दो अलग व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ये सब के सब अविद्वान का विषय है यह ऐसे से कहकर हमने पहले परिहार कर दिया है इतरता असुभवाद नहीं तो जन सारा श्रुतियों की अव्यवस्था हो जाएगी युद्ध तो वक्षण पूर्वोक्त तुल्य कर्मण अवरुद्ध आत्मज्ञान मिति तत्सविशेष तो निर्विशेष आत्मतिया प्रत्युतम फिर उसने कहा वक्ष्यमाण जो आपका यह आत्मविद्या है वो भी पूर्व के साथ अविरोध है क्योंकि कर्ता का ही जो है उसे घटा दिया उसने पूर्व बक्षी ने कहा था कि आपने जो कहा आगे में कहे जाने वाला जो पूर्वोक्त तुल्यवाद कि वही पूर्वोक्त के समान नहीं होने के नाते अलग जवाब देने की जरूरत नहीं कर्मणा विरुद्ध पूर्वोकुल्य क्या है क्योंकि पहले कर्मकांड का प्रसंग में भी आत्मा के बारे में कहा था वही तो आत्मा है ऐसे कह दिया इधर भी बोल रहे तो पूर्वोक्त के तुल्य ये भी है वहां पर आप कहते अर्थवाद इन यहाँ नहीं कहतेषत्व ने कथित था इसलिए वे जानते अर्थवाद का कर्म कांड में विशेषज्ञ कर्म प्रकरण में जो आर्थ तो सम्बन्ध बात है उसको कह दिया गया। और ये जो कर्म का प्रकरण नहीं है और कोई फल भी नहीं किसी शेष नहीं को कर चुके थे अतविद्या वस्तु यथार्थ वस्तु का भूतार्थवाद का कथन कर रहा है और यह वाक्य अपने प्रामाणिक भी है ये सब बात मेरे कह चुके हैं इसलिए कहते हैं विशेष निर्विशेष आत्मतःम दे दिया था वो सविशेष आत्मा की बात कह रहा है, कर है। व्याख्या करने जाऊंगा उधर विशेष रूप से समझाया जाएगा की कि किस प्रकार से निर्विशेष कथन कर रहा है और केवल निष्क्रिय ब्रह्मत्व विद्या प्रदर्शार्थम उत्तर ग्रंथ आरभ्य देवल निष्क्रिय ब्रह्मिक विद्या का प्रश्न करने के लिए आगे का ग्रंथ आरम्भ हो रहा है इस प्रकार से भूमिका संबंध भाष्य समाप्त हो जाता है मनो में प्रदे आवेरव एदी सहु प्रसी अनेमीश्यामी हनुमा भक्तारम भवतो अवतम अवत वक्तारम अवत वक्तारम ओम शांति शांति शांति वांग में मन सी इसको तो आजकल के लोगों को तो रोज पाठ करना मुश्किल हो जाएगा नहीं? करना ही नहीं चाहेगा कोई जिस व्यक्ति को झूठ बोलना है वो कैसे पाठ करेगा क्योंकि यह पाठ करेगा उसको झूठ पकड़ा जाएगा कि जो अंदर एक बाहर एक तो हो नहीं सकता ना फिर जो अंदर है वाणी में जो वाणी में वो भीतर रहे अंदर बाहर अलग अलग होता है वो झूठ होता है ना अंदर जो कुछ मन में रखा है लेकिन बाहर कुछ और बोल रहा है ऐसे जिसको उसी में सीधी पाने की जिसको इच्छा है वो इस मंत्र का जब नहीं करना चाहिए ये मंत्र का जब भूख करना जो चाहता है चाहे जब प्रविद्या अंदर भार सब एक होकर शुद्ध चित्त शुद्ध अंत वाला है निश्चल निष्ठपट जो व्यक्ति है ऐसों के लिए मन चक्का वंग में मनसी, आ, में मनसी वां मेरे मन में वाणी प्रतिष्ठित और मनों में वाची पृष्ठता और मेरा मन इस वाणी में प्रतिष्ठित हो गए अर्थात वाह और मन में कथनी और करनी में फर्क गो सोचना कथन करना और करना तीनों में अलग अलग भेद नहीं होना चाहिए और ही आविर मेधी कर दिया दोनों ही परस अनुकूल रहे इतना ही नहीं इसरे आवि ही तथ हे परमात्मा आप जो है मेधी आप मेरे सामने प्रकट हो जावे वेदस्य मनिस्त यहाँ पर वाणी और मन को सुमन करना है हे हे वाणी और मन। आप जो वेदस्य आनी वेद के वेद को ले आओ अपने ले आओ आनी है आनी हो गया है चांदस मेरे और वेदों को ले आवे और उपस्थित करावे श्रोतम में मा प्रे वाणी और मन मेरे शरण की अवस्थों को अब मुझे न त्यागे ऐसी आप कृपा करें अनिणामी अधित शास्त्रों के द्वारा मैं दिन और रात को एक कर दू अर्थात निरंतर नित्य निरंतर स्वाध्याय मेरी चलती रहे ऐसी आप वाणी और मन को प्रार्थना कर रहे सहयोग प्रदान करने ये तो मन मानेगा नहीं ना क्यों मन मानता नहीं तो भागेगा छोड़ेगा ही नहीं कहेगा चलो भाई आ, हफ्ता भर घर जा के आ जाते भगाएगा यहाँ से वाणी और मन को एक करना ना तभी तो काम चलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं व्यवधान तो डालेगा तो और समाधि योग उत्सव होने वाला है कार्तिक आ रहा है चलना है वहाँ क्या करेगा आदमी कुछ न कुछ निमित्त सामने आ ही जाएगा वो स्वाध्याय में व्यवधान डालेगा इसलिए प्रार्थना किया जा रहा है मेरी तरह अधीत जो है ना उसको निरंतर में संधान करते रहो निरंतर में स्वाध्याय करते रहो ऐस में कभी भी एक दिन के लिए व्यवधान नवशा स्वास्थ्य अधिकार हो ही जाए तो उसके क्या कर वो तो आपके मन और वाणी के कारण से नहीं हो तो प्राकृतिक प्रकोप है प्रार कर्म शरीर में आया एक विकार है वो आपको प्रतिबंधित कर दिया स्वाध्याय मैंने के लिए एक अलग बात है और वाणी और मन के चंचलता के कारण का भागते वो गलत बात है। दोनों अलग अलग विषय सत्यम ऋतम व्यमी सत्य वैवाचिक रूप से सत्य का भाषण करू और मानसिक रूप से भी सत्य का भी भाषण करू सत्य का भाषण करूं और सत्य का भी कथन करूँ और लौकिकी सत्य का भी कथन बहुत शास्त्र को तो बहुत बढ़िया बोलने वाले बहुत मिलेंगे लोग हमें सब उल्टा पलटा करते हैं इसे दोनों कहना पड़ा प्र सत्यम छिशा तबतुह ब्रह्म मेरी रक्षा करें तद वक्तारम अवतु वह ब्रह्म वक्ता की रक्षा करें अवत माम अवतु अक्तार मेरी रक्षा करें और मेरे वक्ता की रक्षा करे अवत अक्तारम मेरे वक्ता की रक्षा करे और त्रिविदा ताप की शांति के लिए तीन बार शांति कह दिया गया और अब प्रथम मंत्र आरंभ होता है ओम माता एक अग्र आसींचन विषत सी क्षत लोकान्नु सृजा इधम एक एव अग्रह आसी आत्मा ही एक अग्र आसित इदम मानी ये जो जगत है इसकी उत्पत्ति से पहले संसार की सृष्टि से पहले वह आत्मा एक ही था नाम रूपात्मक तो जगत एकमात्र आत्म तो रूप से ही था इदम आत्म एवं अग्रे नाम रूपात्मक तो रूपेण अभिव्यक्ति होने से पूर्व अनअभिव्यक्त अवस्था आ गया विशिष्ट होकर आत्म तो रूपेण ही यह जगत था लेकिन जगत नहीं था जगत उत्पत्ति तो से तलकदा कर गया जगत का नाम रूप कर्मात्म का अभिव्यक्ति से पूर्व ये जगत कैसे था अन्यक्त विशिष्ट आत्म रूप में ही था आत्म एवं सियात कदा अग्रेवि क्या रूपेण नहीं एक कार्य और कारण का अनन्य भाव से कदम कर रहेन विषय और उससे कोई भी क्रियाशील वस्तु नहीं था विषक पर क्रिया वस्तु क्रिया विशिष्ट वस्तु चिंतन किया लोक मैं लोकों की रचना करूं ऐसा निश्चय कर विचार करेंगे भाषागार आत्मा आप सकता है आप लोग अत्ते मैनेज भक्षण आततेर अत सात्य गम तीन धातो से ले रहे हैं मैं अत भक्षण धातो क्या अतते ही आप, आप तीन दात श्लोक दिया है योति यदाधत्ते येषयाच्छा संतो भाव तस्मात्मे की वही चिका काम है गिरी का अंतिम पंक्ति में दिख रहा है श्लोक यो सभी को प्राप्त किया हुआ है सर्वत्र व्यापक होने से सभी को प्राप्त किया हुआ है ये रात्य जो साब को ग्रहण कर लिया जो सगल विषयों को पता है संतो भाव जिसका नैरंतरी भाव है विद्यमान है तस् इसलिए उस तत्व को आत्मा ऐसा कहते हैं परा सर्वज्ञ सर्वशक्ति अशारी सर्व संसार धर्मर्जित नित्य शुद्ध बुद्ध गुप्त स्वभाव अजो अजरो अमरोंमृतो अभ्यो अद्वयो वा इदम यदुक्त नाम रूप कर भेद बिंदम एको अग्रे एक जगत सृष्टि प्राक पर है ये कैसा है वो अपर नहीं पर है पर होने के नाते ये सर्वज्ञ जो अपर है वो जीव वो अल्पज्ञ जो पर सर्वज्ञ सर्वशक्ति अर्थात सर्वशक्ति मान है अभिन्न शक्ति और शक्तिमान शक्ति का भेद को देखते हुए जो है यहाँ पर शक्ति कविया सर्वशक्ति मान है वो और आशन आदि सर्व संसार धर्म से रहित सर्व संसार धर्म जो है जितने भी उन सब से रहित नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है नित्य नित्य अज है, अजर है, अमर है अमृत है अभय अद्वय इदम यदुक्तम नाम रूप कर आप नाम रूप रूपात्मक कहते हो नाम रूप कर आत्मैव नाम रूप कर्मात्मक भेद को लेकर के परिदृश्यमान या जो जगत है वह आत्मा ही है आत्म रूपेण एक ही है एको एक अग्रे जगत सृष्टि है मैंने प्राक आशीत इस जगत के अभिव्यक्ति से पहले ऐसे था किम नीताम से वह क्या वो इस समय एक नहीं है क्या अब हो कथम करके? था इस मतलब अब वो एक नहीं रह गया वो आत्मानिक हो गया टुकड़े टुकड़े बट गए उसके जमाना पड़ेगा तब कहते हैं ना, नब जवा कथम तरीके यद्यपि दानी स यदि विसमेव्य अन्यस्त विशेष दिखता है। क्या विशेष पाग उत्पत्तिर अव्याद आत्म भूत आत्मकशबोचर जान व्यामेदोच आत्मकशब्द प्रत्योचर विशेष है पहले कैसा है वह उत्पत्ति से पहले अव्यकृत नामों को भेदवाला है इसलिए आत्मभूत होने नाते, के नाते केवल आत्म आत्मशब्द बोध आत्मई का शब्द और आत्मिक प्रत्यय उस समय एक ही शब्द हो सकता है आत्मा और एक ही प्रत्यय होगी आत्म आत्मविश्विक प्रत्यय और अब घटपटा जो हजारों शब्द है एक शब्द है क्या एक प्रत्यय है क्या अनेक प्रत्ये सब प्रत्येक के साथ में आत्मशब्द भी आत्म प्रति भी अंतर है पहले केवल आत्मा एक शब्द था और आत्मविश प्रकृत और अब कथे जगत पहले कैसे था आत्मिक शब्द प्रत्येक गोचरम शब्द शब्द प्रत्यो क्यों गोचरम विषक ज्ञानम इतने शब्द तो विषक ज्ञान और आत्मा एक शब्द है विशेष तो ज्ञान था और आत्म तो विश्व ज्ञान भी था इधारी तो वही जगत इस समय व्याकृत नाम रूप भेदकता व्याकृत नाम रूप भेद वाला होने से अनेक शब्द प्रतिगोचर। अनेक बने गाट पाठ मर दुनिया भर शब्द प्रयोग हो रहा लाखों शब्द प्रयोग कर रहे आप हिंदी भाषा अनेक भाषा भी एक दो भाषा नहीं सैकड़ों भाषा सैकड़ों शब्द ठिकाना है निदय अंत है नहीं, सभी भाषाओं एक भाषाओ बना दिया जाए कैसे तो कितने खंडों में छपेगा अभी देखो विज्ञान की खंड में छपा हुआ है, कानून के इंसिक्लोपीडिया बना दो खंड में छप गया बड़ा एक साल पूरा इधर से उधर तक देखने को मिलेगा बड़े बड़े लाइब्रेरी में जाओ तो ब्रिटेन का नहीं दुनिया भर मिलेंगे इतने इतने इतने खंड आप कौन सी शब्द चाहते हो आकर कर अक्रमण ढूंढना पड़ेगा बस उसी में से मिलेगा छपरे वाला है विदेशी मुद्रो में एक जयसे का। का। एक लाख रूपया पूरे सेठ का अब भारतीयों के लिए कितना में देंगे पता नहीं उसका रेट फिक्स नहीं किया है अब चेन्नई में छपरा भारतीयों के लिए और तो चेन्नई में छपने की बात तय करेंगे इसका क्या रेट मिलेगा बता ने बता रहे हैं करीब पचास हजार रुपया लगेगा एक सेट का। को लेकर के जितने भी सब कुछ किए, जितने शब्द है एक एक शब्द को लेकर वहां संग्रह किया हुआ है अकारा जनु क्रम नि और अट्ठारह खंडो में छपा रहे नौ करोड़ रुपया खर्च है तो सब चित्र रंगीन बढ़िया ढंग से छपा है जितने चित्र छपानी है और रेखा चित्र भी होंगे बहुत सारे सारे चीज सही जैसे से आप समझ पाओगे अनेक नाम है अनेक रूप है अनेक शब्द प्रत्येक गोचर हम इसलिए अनेक शब्द और अनेक प्रत्येक गोचर है लेकिन वो आत्म है यानी कि अनेक शब्द प्रत्येक हो गया तो आत्मा हो गया होता है आत्मक शब्द जा। इस समय में भी आत्मा शब्द भी है और आत्म प्रकृति क्या होता है नहीं थी अंतर है जैसे दृष्टान से समझाएंगे यदा सलिता पृथक फेर नाम रूप व्याकरणात्क सलिल प्रतिगोचरमे फेनम यदा सलि पृथक नाम रूप भेदृतम भवती तदा तो सलिलम फेनम छ अनेक शब्द शब्द भाग चा, एक चा, बड़ा सुंदर लिया जब फेन तरंग आदि तो आप देख रहे हो शांत ताला आपको देख रहे हो तबर तो जली जल है यहाँ पर कुछ नहीं है केवल सलीलाम एक शब्द और एक प्रत्येक आपको होएगा आज ऐसे पत्र डुड करके डाल दिया आपने उसके बाद चल पड़े विची तरंग फेनादि उत्पन्न हो गया तब आप कहोगे भाई ये तो फेनादी है लेकिन जल भी है दोनों क्लान होता है जब फेनादी है तो जल भी जल ही फेनादी है ऐसा तो बोल ही देगा इसलिए कहते हैं कि शरीला पृथक फिर नाम रूप व्याकरण प्राप्त शरीर से अलग होकर फेर नाम रूप आदि के जो व्याकरण जो अभिव्यक्ति से पहले क्या था सलील शब्द प्रतिकोशरम चलम बस एक शब्द और एक प्रति ही मात्र होता रहा और फेनम यदा पृथक नाम रूप्रतम जब बने फेन आदि जब यही फेन आदि से पृथक नाम रूप से व्याकरण होने लगे तब क्या बोलोगे आप जल भी है फेन भी है जल भी दिख रहा है तरंग भी दिखाई दे रहा है सलिलम फेलम ऐसे अनेक शब्द प्रत्यय भाव ए और साथ साथ जब दृष्टि भी है अभे दृष्टि भी सलिल ही है ये भी कहते हो क्यूँकी विचि तरंगा तो क्या नाम माता है वास्तव में सलिल ही है इस प्रकार का एक शब्द प्राप्त भाग